संक्षिप्त महाभारत उद्योग पर्व संजय का कौरवों की सभा में आकर दुर्योधन को अर्जुन का संदेश सुनाना वैश्वपान जी कहते हैं राजन इस प्रकार भगवान सनस सुजात और बुद्धिमान विदु जी के साथ बातचीत करते राजा धृतराष्ट्र को सारी रात बीत गई प्रातः काल होते ही देश देशांतरों से आए हुए सब राजा लोग तथा तो भीष्मल्य प्रतित्मा जयद्रत्त अश्वस्थामा विकर्ण सोमदत्त बालीक विदुर और युसुने महाराज धृतराष्ट्र के साथ तथा शासन चित्रसेन शकुनी दुर्मुख दुसहकर्ण उलूक और विविशति ने कुरराज दुर्योधन के साथ सभा में प्रवेश किया ये सभी संजय के मुख से पांडवों की धर्म मार्ग से युक्त बातें सुनने के लिए उत्सुक थे सभा में पहुंचकर वे सब अपनी अपनी मर्यादा के अनुसार आसनों पर बैठ गए इतने ही में द्वारपाल ने सूचना दी कि संजय सभा के द्वार पर आ गए हैं संजय तुरंत ही रथ से उतरकर सभा में आए और कहने लगे कौरवगण मैं पांडवों के पास से आ रहा हूं। उन्होंने आयु के अनुसार सभी कौरवों को यथा योग्य कहा है धतराफ ने पूछा संजय मैं यह पूछता हूँ कि वहाँ सब लोग राजा लोग के बीच में दुरात्माओं को दंड देने वाले अर्जुन ने क्या कहा था संजय ने कहा राजन वहां श्री कृष्ण के सामने महाराज युधिष्ठिर की सम्मति से महात्मा अर्जुन ने जो शब्द कहे हैं उन्हें कुर्रा दुर्योधन सुन ले उन्होंने कहा है कि जो काल के गाल में जाने वाला मंदबुद्धि महामूढ़ सूतपुत्र सदा ही मुझसे युद्ध करने के डिंग हाँकता रहता है उस कटुभाषी दुरात्मा कर्ण को सुनाकर तथा जो राजा लोग पांडवों के साथ युद्ध करने के लिए बुलाए गए हैं उन्हें सुनाते हुए तुम तो मेरा संदेश इस प्रकार कहना जिससे मंत्रियों के सहित राजा दुर्योधन उसे पूरा पूरा सुन सके गांडीवधारी अर्जुन युद्ध के लिए उत्सुक जान पड़ता था उसने आंखें लाल करके कहा है यदि दुर्योधन महाराज युधिष्ठिर का राज्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं है तो अवश्य ही धतराष्ट्र के पुत्रों का कोई ऐसा पापकर्म है जिसका फल उन्हें भोगना बाकी है यदि दुर्योधन चाहता है कि कौरवों का भीम अर्जुन नकुल सहदेव श्रीकृष्ण साप्तिकी धृष्टधुम् शिखंडी और अपने संकल्प मात्र से पृथ्वी एवं आकाश को भस्म कर सकने वाले महाराज युधिष्ठिर के साथ युद्ध हो तो ठीक है इससे तो पांडवों का सारा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा पांडवों के हित की दृष्टि से आपको संधि इन सभी गुणों से संपन्न है संधि करने की कोई आवश्यकता नहीं है फिर तो युद्ध ही होने दें महाराज युधिटि तो नम्रता सरलता तप दम धर्म रक्षा और बल इन सभी गुणों से संपन्न है वे बहुत दिनों से अनेक प्रकार के कष्ट उठाते रहने पर भी सत्य ही बोलते हैं तथा आप लोगों के कपट व्यवहारों को सहन करते रहते हैं किंतु जिस समय वे अनेकों वर्षों से इकट्ठे हुए अपने क्रोध को कौरवों पर छोड़ेंगे उस समय दुर्योधन को पछताना पड़ेगा जिस समय दुर्योधन रथ में बैठे हुए गदाधारी भीम से इनको बड़े वेग से क्रोध रूप विश्व उगलते हुए देखेगा उस समय उसे युद्ध करने के लिए अवश्य पश्चाताप होगा जिस प्रकार फूस की झोपड़ियों का गांव आग से जलकर खाक हो जाता है वैसे ही दशा कौरवों की देखकर बिजली सार मारे हुए खेत के समान अपनी विशाल वाहिनी को नष्ट भ्रष्ट देख तथा तो भीमसेन की शस्त्राग्नि से झुलसकर कितने ही वीरों को धराशाई और कितनों ही को भय से भागते देखकर दुर्योधन को युद्ध छेड़ने के लिए जरूर पछताना पड़ेगा जब विचित्र योद्धा नकुल युद्धस्थल में शत्रुओं के सिरों की ढेरी लगा देगा तब लज्जाशील सत्यवादी और समस्त धर्मों का आचरण करने वाला फुर्तीला वीर सहदेव शत्रुओं का संहार करता हुआ शकुनी पर आक्रमण करेगा और जब दुर्योधन द्रौपदी के महान धनुर्धर सूरवीर और पुत्रों को कौरों पर धपटते देखेगा तो उसे युद्ध के लिए अवश्य अनुताप होगा अभिमन्यु तो साक्षात श्री कृष्ण के समान ही बलि है जिस समय वह अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर मेघों के समान वाण वर्षा करके शत्रुओं को संतप्त करेगा उस समय दुर्योधन को रण रोपने के लिए अवश्य पछताना होगा जिस समय युद्ध महारथी विराट और द्रुपद अपनी अपनी सेनाओं के सहित सुसज्जित होकर सेना सहित धतराष्ट्र पुत्रों पर दृष्टि डालेंगे उस समय दुर्योधन को पश्चाताप ही करना पड़ेगा जब कौरवों में अग्रगण्य संत शिरोमणि महात्मा भीष्मिखंडी के हाथ से मारे जाएंगे तो मैं सच कहता हूँ मेरे शत्रु बच नहीं सकेंगे इसमें तुम तनिक भी संदेह न करना जब अतलित सेना नायक अपने बाणों से के पुत्रों को करते हुए द्रोणाचार्य पर आक्रमण करेंगे तो दुर्योधन को युद्ध छेड़ने के लिए पछताना पड़ेगा सोमक वंश में श्रेष्ठ महाबली सातिकी जिस सेना का नेता है उसके वेग को शत्रु कभी सह नहीं सकेंगे तुम दुर्योधन से कहना की अब तुम राज्य की आशा छोड़ दो क्योंकि हमने शिनी के पौत्र युद्ध से अद्वितीय रथी महाबली सात्यकी को अपना सहायक बना लिया है वह सर्वथा निर्भय और अस्त्र शस्त्र संचालन में पारंगत है जिस समय दुर्योधन रथ में गांडीव धनुष श्रीकृष्ण और उनके दिव्य पांच जन्य शंख घोड़े दो अक्षय तुगीर देवदत्त शंख और मुझको देखेगा उस समय उसे युद्ध के लिए पछतावा ही होगा जिस समय युद्ध करने के लिए इकट्ठे हुए उन लुटेरों को नष्ट करके नवीन युग को प्रवृत्त करने के लिए मैं आग के समान प्रज्वलित होकर कौरवों को भस्म करने लगूंगा उस समय पुत्रों के सहित महाराज धतराष्ट्र को भी बड़ा कष्ट होगा दुर्योधन का सारा गर्व गलित हो जाएगा और अपने भाई सेवा तथा सेवकों के सहित राज्य से भ्रष्ट होकर व मंदवती द्वैरियों के हाथ से मारा मार खाकर काँपने लगेगा तथा उसे बड़ा पश्चात साफ होगा मैंने वज्रधर इंद्र से यहवर मांगा था कि इस युद्ध में श्री कृष्ण मेरे सहायक हों एक दिन पूर्वान्य मैं जब करके बैठा था कि एक ब्राह्मण ने आकर मुझसे कहा अर्जुन तुम्हें दुष्कर कर्म करना है अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करना है तुम क्या चाहते हो उच्च सवा घोड़े पर बैठ कर हाथ में लिए इंद्र तुम्हारे शत्रुओं का नाश करते आगे आगे चले अथवा सुग्रीव आदि घोड़ों से युक्त दिव्य रथ पर बैठे भगवान श्रीकृष्ण तुम्हारी रक्त रक्षा करते हुए पीछे चले उस समय मैंने बद्रपाली इंद्र को छोड़कर इस युद्ध में सहायक रूप से श्री कृष्ण को ही वर्ण किया था इस प्रकार इन डाकुओं के वध के लिए मुझे श्री कृष्ण मिल गए हैं मालूम होता है यह देवताओं का ही किया हुआ विधान है श्री कृष्ण भले ही युद्ध न करें फिर भी यदि वे मन से ही किसी की जय का अभिनंदन करने लगे तो वह अपने शत्रुओं को अवश्य परास्त कर देगा भले ही देवता और इंद्र ही उसके शत्रु हों फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है इन श्री कृष्ण ने आकाशचारी सोभयान के स्वामी महाभयंकर और मायावी राजा सल्व से युद्ध किया था और शोभ के दरवाजे पर ही साल्व की छोड़ी हुई शतग्नि को हाथ से पकड़ लिया था भला इनके वेग को कौन मनुष्य सहन कर सकता है मैं राज्य प्राप्ति की इच्छा से पितामह पितामा पुत्र सहित आचार्य द्रोण और अनुपम वीर कृपाचार्य को प्रणाम करके युद्ध करूंगा। मेरे विचार से तो जो कोई पापात्मा इस युद्ध में पांडवों से लड़ेगा उसका निधन धर्मतः निश्चित है कौरवों, मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूँ हृतराष्ट्र के पुत्रों का जीवन यदि बच सकता है तो युद्ध से दूर रहने पर ही ऐसा संभव है युद्ध करने पर तो कोई भी नहीं बचेगा यह बात निश्चित है कि मैं संग्राम भूमि कर्ण और पुत्रों को मारकर कौरवों का सारा राज्य जीत लूंगा जिस समय आजाद शत्रु महाराज युधिष्ठिर शत्रुओं के संघार में हमें सफल मनोरथ मान रहे हैं वैसे ही अदृष्ट के ज्ञाता श्री कृष्ण को भी इसमें कोई संदेह नहीं है मैं स्वयं भी सावधान होकर अपनी बुद्ध से देखता हूँ तो मुझे इस युद्ध का भावी रूप ऐसा ही दिखाई देता है मेरी योग दृष्टि भी भविष्य दर्शन में भूल करने वाली नहीं है मुझे स्पष्ट दिख रहा है कि युद्ध करने पर धृतराष्ट्र के पुत्र जीवित नहीं रहेंगे जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में अग्नि प्रज्वलित होकर गहन वन को जला डालता है मैं अस्त्र विद्या की विभिन्न रीतियों से स्थानुकर्ण पाशुपतास्त्र ब्रह्मास्त्र और इंद्रास्त्रादि महान अस्त्रों का प्रयोग करके किसी को बाकी नहीं छोड़ूंगा संजय, संजय तुम उनसे स्पष्ट कह देना कि मेरा यह दृढ़ और उत्तम निश्चय है कि मुझे ऐसा करने पर ही शांति मिलेगी अतः उन्हें वही करना चाहिए जो वृद्ध भीष्माचार्य द्रोणाचार्य अस्वस्था और बुद्धमान विदुर जी कहें ऐसा करने पर ही कौरव जीवित रह सकेंगे